विवेक चुड़ाम पांच सौ लोग तक उस विचार हुआ फिर जीवन मुक्त पुरुष की स्थिति का वर्णन है ये ज्ञान हो गया है प्रारब्ध भोग भोग रहा है उस स्थिति की बात है अभी कैवल्य मुक्ति में नहीं है शरीर चल रहा है प्रारब्ध भोग चल रहा है उसका अपना स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया है शरीर आदि से अपने को अलग किया हुआ है ऐसे व्यक्ति का यहां पर स्थिति के विचार कर रहे हैं उस व्यक्ति की स्थिति है भी बोले होता है निमित्त को पाप नहीं लगता तो भीषण जी को क्यों करता महाभारत में तो गलत हो गया निमित्त है उसके भी अपना प्रारब्ध है उसका जो होना है उसका अपना प्रारब्ध होता है भीष्म जी को जो हुआ है का उन्होंने जो अपराध कोई किया था जिसके जो, जो, जो, जो तो परिवार को कोई तो, तो प्रारब्ध तो बन के आया तो ये ना तो उनको भी ऐसा नहीं है उस पाप से भिष्म पितामों को सरसैया में थोड़ी पढ़ना पड़ा वो पाप ने किसी जमाने में उन्होंने पतेंगे को तेंगे से घोपा था किसी जन्म में भीष्म जी का वही है साफ को उन्होंने दिए थे जब थे वही तो अनिश्चित जीवन पहले ये थे नहीं भीष्म जी ने एक तीनके को घोपा था कभी किसी समय में एक एक कीड़े को घूम दिया था जिसके परिणाम ऐसा हुआ वो तो जो साथ थे और इनके साथ किस किस का आया ऐसे ही चलता है इस वक्त तो जीवन मुक्त पुरुष की चर्चा में बोल रहे हैं ज्ञान हो तो भीष्म जी ज्ञानी थे कि नहीं थे ये भी एक प्रश्न आएगा तो ये जो ज्ञानी होता है वास्तव में केवल प्रारब्ध कर्म है बाकी उसका कुछ भी नहीं ज्ञानी है, है। बाकी के व्यवहार सत्ता में तो सबका सब कुछ है ज्ञानी ज्ञानी छोड़ के बागी भागी का तो सब संजित कर्म भी है क्रियमान भी है सब कुछ है भागी का सब मिलेगा ज्ञानी की बात चल रहेगी तो कहते हैं देखो एक जीवन मुक्त पुरुष है किस स्थिति में रहता है श्लोक है विमानल शरीर में उन्नशेषा विषयानुपस्थिता परेचया बाल पदात्मेता जो व्यक्त लिंगो ननुस बाह्य उन्न शेषा विषयानुपस्थिता परे बाल बदात्त्मता यो व्यक्त लिंगो नुस बाह्य शरीरम विम आलंब उसका एक विमान है चलने का साधना ये शरीर माने अज्ञानी तो शरीर को अपना स्वरूप ही मानता है किंतु वो अपनी गाड़ी मानता है विमान मैं अलग हूं मेरी गाड़ी है ऐसा समझता है एक शरीरम विमानम आलम्बिय जो शरीर है स्थूल इस शरीर इसी शरीर को विमान के सहारा लेकर के भूनक के अशेषान विषयान उपस्थित उसके सामने जो विषय आ जाते हैं प्रारब्ध के अधीन होकर के उन सारे विषयों को भोग लेता है मैंने तो इष्टानिष्ट विषय आने पर इष्ट विषय में हर्षित भी नहीं है अनिष्ट विषय में कष्ट भी नहीं है विषय को भोगता है hmm. दो दो रूप में आएंगे विषय या इष्ट रूप में या अनिष्ट रूप में विषय का आने को दो ही रूप होता है तीसरा रूप तो होता नहीं या मित्र रूप में आएगा या शत्रु रूप में आएगा ये दो ही रूप आने का वस्ता हमारे सामने तो इस शरीर रूपी विमान के सहारे से विमान है गाड़ी है इसके सहारे से अशेषान उपस्थितान विषयान घूमते हैं जो जो विषय सामने आते हैं वो दो प्रकार के रूप में आते हैं इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो विषय का आने का दो रूप है तो उन विषयों का भोगता है किंतु इच्छा नहीं होती उसकी भोगने की परेक्षा से भोगता है प्रारब्ध जो है ना तीन प्रकार का होता है स्वेच्छा परीक्षा अनिच्छा तीन प्रकार के प्रारब्ध का बंटवारा है पंचदशी आदि में एक स्वेच्छा प्रारब्ध उस विषय को भोगने की हमारी इच्छा हो गई और हमारी ही प्रवृत्ति हो गई और उसके परिणाम हमें मिला इसको कहते हैं स्वेच्छा प्रारब्ध <coughs> प्रारब्ध तीन रूप में होता है एक स्वेच्छा प्रारब्ध इच्छा हुई हमारी उसके बाद प्रवृत्ति हुई और उसके आगे सुख दुख जो कुछ होना उसका परिणाम जो कुछ निकला दो में से एक निकलेगा ये स्वेच्छा प्रारब्ध कहते मैंने प्रारब्ध भोग तो आपका ही है किंतु अपनी इच्छा से युक्त तो होकर के भोग भोगा जिसको कहते हैं स्वेच्छा प्रारब्ध और एक होता है भोग तो हमारा है भोगना है किंतु हमारी कोई इच्छा नहीं थी कहीं बाजार जाने की इच्छा नहीं थी एक व्यक्ति ने बोला महाराज चलो ना हमारी कोई इच्छा नहीं थी बाजार जाने की कोई इच्छा हमारी नहीं थी कोई मित्र मिले कहा कि चलो महाराज चलो चलो उसकी इच्छा ज्यादा हो गई तो उसकी इच्छा के ऊपर हम चल पड़े चले तो बाजार जाने पर दो में से एक तो होगा ही या सुख होगा या दुख होगा दो में से एक तो होना ही निश्चित है वो तो जो भोग मिला वो तो परेक्षा माने है कर्म हमारा किंतु निमित्त बन गया दूसरा परेक्षा प्रारंभ करते हमको तो। दूसरे की इच्छा निमित्त बन करके भोग हमें भोगना मिला वो तो भोग हमारा ही है जो भी घटना घटे चाहे गाड़ी में पैर टूट जाए चाहे माला पड़ जाए तो में से कोई एक होना है यहां से हमारी प्रवृति हो रही दूसरे के कारण से हम चल पड़े हमारी कोई इच्छा नहीं थी उसने कहा चलो महाराज चलो महाराज अच्छी बुरी कोई भी घटना घटी आगे घटना ही है ये तो होना ही है निश्चित है सुवासु कर्म कोई न कोई होगा ही होगा तजनित सुख दुख भी होगा ही होगा इसको कहते हैं परीक्षा प्रारंभ नहीं होता प्रारंभ तो ले गया तो दूसरा व्यक्ति निमित्त बन गया जाना ही था आपको प्रार्भ हाँ। तो बलवान है पहुंचना था आपने वहां मना करते करते उसने कहा चलो महाराज चलो महाराज आपका भोग है दो में से कोई एक भोग मिलेगा चाहे सुख होगा चाहे दुख होगा अंतिम परिणाम भोग का यही होता है ये भोगा, इसको परीक्षा प्रारब्ध बोलते हैं माने हमारे मन में ही इच्छा उठती हो और हमारी प्रवृत्ति होती हो और भोग होता हो उसको कहते हैं स्वेच्छा प्रारब्ध। और हमारे मन में कोई इच्छा नहीं थी दूसरे ने कहा चलो चलो चलो निमित्त बन गया दूसरा चल पड़े तो कोई ना कोई तो होना ही एक दो में से एक तो घटना घटनी घटनी चाहे शुभ कर्म होना चाहे अशुभ कर्म होना निश्चित है तो उसे तजन्य सुख दुख होगा ही उसको प्रारब्ध कहते हैं भोग परीक्षा प्रारब्ध। और एक होती है अनिच्छा प्रारब्ध। ना हमारी इच्छा थी ना अन्य किसी ने कहा एक आए एक मकान गिर गया भीतर बैठे थे, थे। हाथ टूट गया पैर टूट गया अथवा हमारी कोई इच्छा नहीं थी और किसी ने कहा भी नहीं एकाएक कोई व्यक्ति आ गए हमारे बड़ा सत्कार करते दो में से एक होगा हाँ इष्ट या अनिष्ट दो में से होना ही है ये नहीं अनिष्ट ही होना कोई नियम नहीं है इष्ट भी होता है समय समय पर तो ये हमारी इच्छा भी नहीं दूसरे की इच्छा भी नहीं एक आ एक आकस्मिक जो कार्य हो जाता है सुख दुख आकस्मिक भी होता है कारण नहीं मिलता एक आ एक हो जाता है इसको कहते हैं अनिच्छा प्रारब्ध भोग तो है हमारा अनिच्छा प्रारब्ध तो ये प्रारब्ध तीन रूप में किस रूप में हमारे पास आते हैं पता नहीं आता है तीन रूप है उसका स्वेच्छा प्रारब्ध अनिच्छा प्रारब्ध परे प्रारब्ध भोग तो हमारा ही है यह नहीं कि दूसरे को दोष नहीं देने का भोग हमारा ही होता है वहां किंतु दूसरे व्यक्ति निमित्त बनता है कभी सुभाषुभ के लिए कभी हम ही निमित्त बन जाते हैं हमारी इच्छा होती है और प्रवृत्ति के बाद में शुभ होना है कि अशुभ होना है कोई पता नहीं है क्या होना है और कभी हमारी इच्छा भी नहीं दूसरे की इच्छा भी नहीं सुख या दुख वहां भी पाया जाता है तो ये तीन प्रकार के तीन रूप में प्रारब्ध हमारे सामने आता है स्वेच्छा प्रारब्ध परेक्षा प्रारब्ध अनिच्छा प्रारब्ध कहते हैं ये जो जीवन मुक्त पुरुष जो होता है परे प्रारब्ध को भोगता है स्वेच्छा प्रारब्ध नहीं उसका उसके स्वतः प्रवृति नहीं है अन्य व्यक्ति के कारण से उसके भोग होता है कहते हैं विमानमलंब शरीर में ये जो शरीर है उसका विमान है गाड़ी है इसी के सहारे से भोग भोगना है प्रारब्ध तो भोग जब तक भोगना है एक शरीर चाहिए शरीर के अभाव में भोग मिलेगा नहीं। तो इस शरीर रूपी विमान को सहारा लेकर के अशेषान विषयान उपस्थितान भुनस्थित सारे विषयों को भोगताए कहते हैं कैसे विषय उपस्थितान विषयान अपने सामने जो विषय हो गए इष्ट या अनिष्ट दो में से कोई एक रूप लेकर आएगा विषय या इष्ट रूप लेके आएगा या अनिष्ट रूप इष्ट रूप लेके आएगा तो सामान्य जनों को हर्ष होगा अनिष्ट रूप लेकर के आएगा तो कष्ट होगा यही तो है ना जनसाम उसको हर्ष भी नहीं है कष्ट भी नहीं है विषयों को तो भोगता है खाता पीता है चलता भी है फिरता भी होता है सभी विषयों को भोगता है माने अपने कर्म के अधीन जो आया हुआ विषयों को भोगता है किंतु भोगता स्वेच्छा से नहीं परे कहते हैं अन्य की इच्छा से भोगता है कैसे पर भोग किसका कहते हैं जैसे बालक का भोग होता है बालक के दूध पीने की इच्छा नहीं कुछ नहीं खेलने के मन में है किन्तु मां समय समय पर दूध पिलाती है मां की इच्छा होती है किसको दूध पिलाया जाए इसको भोजन कराया जाए इसको नहलाया जाए किसकी इच्छा होती है मां मां की इच्छा परेक्षा भोगता बालक माने उसकी अपनी प्रवृति नहीं कि मैं स्नान करूं या भोजन करूं भूख लगती होगी किंतु प्रवृत्ति नहीं हो उसकी बच्चे की उसको स्वेच्छा प्राप्त है तो उसको प्रारब्ब का भोग है किंतु स्वेच्छा प्रारब्ध नहीं कर सकते बच्चे के भोग का मां की इच्छा से उसको भोग मिलता है है उसी का भोग है किंतु निमित्त बन जाती है मां तो परे उसी प्रकार बालवध जैसे बच्चे छोटा बालक होता है वो परे प्रारब्ध का भोग भोगता है ठीक इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी पुरुष थी परेक्षा प्रारब्ध रूपी भोग भोगता है है उसका प्रारब्ध है किंतु दूसरे की इच्छा से भोगता है अपनी कोई इच्छा उसकी होती नहीं है परेया बालवत आत्मव्यता बालक के समान छोटा जो बालक होता है जैसे परे प्रारब्ध भोगने का दृष्टांत बालक का माने प्रारब्ध उसी बालक का है किंतु दूसरे की इच्छा से उसको भोग मिलता है इसी प्रकार जो आत्मव्यता पुरुष घुनक की अशेषान विषयान उपस्थितान परेक्षाया परीक्षा अन्य की इच्छा के द्वारा जो सामने आ जाए विषय उसका उपभोग करता है इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो हर्ष भी नहीं है शोक भी नहीं है विषयों का भोग करता है ये कहा और यो अव्यक्त लिंगो अनुसत है कहते हैं ये विद्वान के चिन्ह है क्या है अव्यक्त लिंग लिंग मानी पहचान तो पहचान को लिंग बोलते हैं पहचान क्या होता है कहते हैं अव्यक्त उसको पहचानना नहीं हो पहचाना नहीं जाता ये कैसा है क्या है पहचाना नहीं जाता क्यों अपना परिचय हो देता नहीं और है और दूसरे के पहचान में नहीं आता है कि महापुरुषों की स्थिति कोई पागल के समान घूमते हैं तो सबका महापुरुष हो ऐसे भी देखा ही पड़ता है अवव्यक्त लिंग कहा उसका लिंग पहचान अव्यक्त रहता है छिपा हुआ रहता है पहचान पूर्व जाति आदि का कुछ ऐसा कोई बखान तो करता नहीं है वो वर्तमान में भी मैं इस स्थिति में पहुंच गया हूँ ऐसा बोलता नहीं है वो वो तो अव्यक्त लिंग है उसके पहचान अव्यक्त है छिपा हुआ होता है उसका ऐसा अनुसत बाह्य इतना जरूर है बाहर के विषयों से आसक्ति नहीं है। असंग है वो बाह्य विषयों से वो असंग रहता है अपने को असंग करके बैठा हुआ होता है वो अन अनुशक्त बाह्य न अनुसक्त अनुसक्त बाह्य विषय में से कोई आसक्ति नहीं है कोई प्यार भी नहीं है कोई द्वेष भी नहीं है ऐसी स्थिति में उसका जीवन होता है यह नहीं कि प्रेम न करे तो द्वेष करे हमारी स्थिति जनसामान्य होती या तो हम प्रेम को प्यार करेंगे या द्वेष करेंगे दो में से ऐसा दो में से एक होगा किंतु उसकी स्थिति ऐसी कोई प्यार भी नहीं द्वेष में भी नहीं है द्वेष भी नहीं दोनों दृष्टि से रही उदासीन दृष्टि में रखता है आगे दिगंबर वापचिदंबरस्थ उन्म्तवाद् पिताच वद्वा चव्या दिगंब वाप चिदंबरस्थ उन्मत्तवादाच बदवा च्या वो कभी हो सकता है वो दिगंबर हो अवधत अवस्था में हो वस्त्र त्याग छूटा हुआ हो दिगंबरोपी दिगंबर का अर्थ अवधूत अवस्था वस्त्र नहीं है दिशा अंबर है जिसके अंबर मान वस्त्र कपड़े तो का वस्त्र नहीं पहना हुआ है दिशा दिशाए जिसके वस्त्र है दिशा से आच्छादित है ऐसा हो अथवा सांबरो वस्त्र पहना हुआ अंबरेण सहित सांबरा वस्त्र युक्त तो हो वस्त्र युक्त तो भी हो सकता है वो ये नहीं की वस्त्र पहनता ही नहीं ऐसा भी नहीं है पहनता ही हो ऐसा भी नहीं है दिगम्बरो अवधूत अवस्था में हो अथवा वस्त्र युक्त अवस्था में हो त्वगंबरोपी अथवा त्वगंबर हो मृग चर्मादि पहना हुआ है त्वक माने सिंह का त्वक मृग का त्वक जो चमड़ी है वो पहन सकता है कोई जैसा प्रार्भ जलाएगा वैसे होगा वो त्वगंबरो तीन में से कोई भी अंबर उसका एक हो सकता है या तो मृग चर्मादि लपेटा होगा या सूती कपड़ा लपेटा होगा या नंगा धरंदा होगा तीन अवस्था उसकी हो सकती है वस्त्र के बारे में दिगम्बरो बा। या तो दिशाई अंबर है माने वस्त्र है तो उस स्थिति में क्या होगा अवधूत है वो अवधूत अवस्था में है वो अथवा वस्त्र पहना हुआ हो अथवा प्गम्बरो भी मृग हो या व्याग्र हो ऐसा लपेटा हुआ हो किन्तु वो रहता कहां है कहते हैं चिदम्बर स्थन रूप वस्त्र में स्थित है वो कहा चिदम्बर में रहता है, चेतन है। वो चेतन रूपी जो वस्त्र है अहम ब्रह्मास्म यही वस्त्र उसका वही उड़ा हुआ होता है उसमें बाहर लोगों के दृष्टि में चाहे वो अवधुत हो चाहे वो मृगधरमा पहना हुआ हो चाहे सूती कपड़ा आदि पहना हो किन्तु वो।, वो अपने को आच्छादित करके बैठा हुआ है चेतनात्मा से चिदम्बरम में स्थित है वो चिदम्बरमाने चेतन ही अंबर है जिसका अंबर मैंने वस्त्र कोई तो चेतन तत्व से लपेटा हुआ है माने अहम ब्रह्माष्टमी में बैठा है यही चेतन तत्व से लपेटना है वो तो चिदम्बरस्त है चित्रूपी अंबर में स्थित है वो कहाँ है वो उसी में स्थित है अहम ब्रह्माष्टमी ऐसे भाव में है वो चिदंबरस्त है वो भी बाहर शरीर के लिए चाहे वो पैसे भी कपड़ा पहना हो चाहे सूती हो चाहे जाग्रत माध्यम हो चाहे दिगंबर हो किंतु वो रहता है चिदम्बरस्ता हम ब्रह्मास्म इसको भूलता नहीं है इसी में होता है तो। अब ऐसी स्थिति में कहते हैं चरति अवन्याम कहते हैं अवनी क्या शब्द है अवरक्षण अवनी जो रक्षा करने वाली को अवनी कहते हैं पृथ्वी अवनी है सबकी रक्षा करती है अगर धरती न होती तो हम कहा रहते क्या होता है की स्थिति क्या होती अवनी कहते हैं अवरक्षण धातु से अवनी शब्द बनता है धरती को अवनी कहते हैं रक्षक है सबका रक्षक है तो चरती अवन्याम कहा धरती में विचरण करता है वो तो किंतु चिदम्बरस्त होकर के विचरण करेगा हमें ऐसा ब्रह्माकार वृत्ति को भूलेगा नहीं कोई चिदम्बर में स्थित है वो होता हुआ किंतु तो लोगों के दृष्टि में कई तरह के लोग कल्पना करते हैं कोई पागल बोलते थे उन्मत्त तबर पागल के समान किसी की दृष्टि में पागल है वो वो पागल नहीं है किंतु लोग पागल बोलते हैं उसको क्यों अस्त व्यस्त अवस्था दिखाई पड़े जनसामान्य को भीतर की स्थिति का पता तो नहीं होता वो तो, तो बाहर के वेशभूषा शरीर आदि को देखकर कर ही अड़कल करते हैं अनुमान करते हैं हो सकता दिगंबर अवस्था में घूम रहा हो तो क्या बोलेंगे लोग ये पागल है उनमत्त बदबाती उनमत्त के समान उन्मत्त मैं पागल पागल के समान हो अथवा बाल अथवा अथवा बालक के समान बालक <ंधवास> के समान हो बालक के समान क्या होता है उन्मत्त और बालक में भेद होता है बालक प्यारा होता है सबका प्रिय लगता है और पागल किसी को प्रिय नहीं लगता यानी या तो सबके लिए प्रिय रूप में हो वो अरे संत आ गए देखो संत जा रहे हैं बालवत् बालक सबका प्रिय होता है कुत्ते का भी जब छोटा बालक होता है ना सब प्यार करते हैं उसे जब बड़े हो जाते हैं फिर दुश्मनी होती है क्यों छोटे बालक में राग द्वेष कुछ भी नहीं होता जब तक राग द्वेष नहीं होता तब तक प्यारा होता है जब राग द्वेष उसमें पैदा होने लग जाता है फिर शत्रुभाव आ जाता है लोग अच्छा नहीं मानते बाद में हमें बहुत अच्छे मानते थे पहले अब नहीं मानते थे ये रागद्वेष जब पैदा हो जाते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता जब तक राग द्वेष पैदा ना हो तब तक अच्छा लगता है बालक में तो स्वाभाविक है वो रागद्वेष न होना किंतु तो? वो जो महापुरुष बालक के समान में से रहित तो हो जाता है तो सबके लिए प्यारा लगता है अगर आप भी प्यारे होना चाहें राग द्वेष को छोड़ दीजिए आपको कहना नहीं पड़ेगा मैंने छोड़ा लोग पहचानते हैं सब प्यारे लगने लग जाएगी आप बच्चे सब प्यारे होते हैं तो उन्मत्त बदवा भी जवाल बदलाव उसकी स्थिति तो यही है लोगों की दृष्टि में चाहे पागल बोले चाहे बालक के दृष्टि माने अच्छा कहें पिशाच बदवा भी कोई तो पिशाच के समान हो वाली ऐसी स्थिति में हो तरथी अवन्याम किसी भी स्थिति से इस धरती में घूमता है दूसरा करता है। लोग बहुत कहेंगे प्रेत है कहां से आए ये भी बोलते हैं ंगा तरंगा बाल बूल ऐसे करके आए तो लोग बोलेंगे यही प्रेत आ गया अशुभ मानते हैं ऐसे भी है समाज बहुत कुछ किसी के दृष्टि में प्रेत दिखाई देता है वो किसी के दृष्टि में छोटा बच्चा जैसा दिखाई देता है और किसी के दृष्टि में पागल दिखाई पड़ता है किंतु वो अपने वही चिदम्बरस्त होकर के किसने होकर के अहम ब्रह्माष्टम में, में है लोग कुछ भी बोले जैसा भी हो उनमें ध्यान देता नहीं है अपने मस्ती में है वो इस भक्ति में बोलता है करता है कि जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण हमें भी उस स्थिति को प्राप्त करना होगा इसलिए सुनाया जा रहा है ये नहीं कि सुनना और रख देना नहीं है हमें भी उस स्थिति में जाना होगा इसके लिए आगे कामान्नी कामरूपी संस्कृत्त्य कचरो मुनि स्वाभाव मनाइब सदा पुष्टा स्वयं सर्वात्मना स्थिता कामान्नी कामरूपी संस्कृत्त्य कचरो मुनि स्वाभाव मनाइब सदा पुष्टा स्वयं सर्वात्मना स्थिता अन्नम अस्य स्थिति अन्नी अन्न वाले को अन्नी कहते हैं कामे नानी काम अपने इच्छा के अनुसार भोजन लेने वाला बार बार खाने वाला नहीं इच्छा के अनुकूल अनुसार भोजन लेने वाला होता है वो और काम रूपी लोग कुछ भी बोलें, किसी को उसको कोई लोकापवाद की चिंता भी नहीं है कोई ख्याति की आशा भी नहीं है जो व्यक्ति लोकापवाद की चिंता में अथवा ख्याति की आशा में होगा उसको बहुत संभल करके रहना पड़ता है समाज के साथ किंतु तो समाज कुछ भी बोले उसको कोई परवाह नहीं है अब लोग लोकापवाद से लोकापवाद होगी तो किसकी शरीर की होगी मेरी होने नहीं स्थिति में है वो अलग हो चुका है जब तक शरीर में चिपकन है हमारा तब तक लोकापवाद से हम डरते हैं शरीर से अगर अलग हो गए थे इसकी निंदा तो हम हम भी करते हैं लोग करें तो क्या फर्क पड़ना है अगर हम अलग हो जाएं उस स्थिति में इसकी निंदा हम भी करते हैं ये तो पंचभूत का थैला है हम उ हमारे बोलने से कुछ ना और दूसरा बोलने दुख होता है हम भी बोलते हैं माने शरीर से ऊपर होने पर लोकापवाद अथवा ख्याति आदि से कोई मतलब नहीं होता तो कामान नहीं कहते अपने इच्छा के अनुसार भोजन लेने वाला होता है माने कहें भी भोजन पाए जहां मिले ले सकता है क्यों वो शरीर भाव से ऊपर है हाँ शरीर की निंदा से उसको कोई परवाह नहीं है हाँ, शरीर में जो जुड़ा हुआ है उसको लोकापवाद का डर है अरे इसके घर में खाऊंगा तो लोग जाति से भ्रष्ट कर देंगे मेरा अमुह हो जाएगा समुह हो जाएगा ऐसी स्थिति में होता है वो तो तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति में विचरण करता है जब भोगलाये जहां मिले वो खा लें उसकी स्थिति है कोई नहीं कि ब्राह्मण का ही घर चाहिए कि भिक्षा के लिए अमुक चाहिए समूह चाहिए उसकी कोई परवाह नहीं आप तो पूर्व स्थिति थी जब साधक अवस्था में था तब की बातें थी ये सब शरीर में तादाद में जब तक था माने मैं सन्यासी हूं ऐसे भाव जब तक था तब तक ये सारे व्यवस्था थी अब वो शरीर से ऊपर है अपने को सन्यासी नहीं मानता उसका आदमी सन्यासी नहीं मानता तो गृहस्थ कहते गृहस्थ भी नहीं मानता ब्रह्मचारी भी नहीं मानता बानप्रस्थ भी नहीं मानता अपना निजगोर स्वरूप मानता है वो तो, तो उस भाव में ना हम मनुष्य नक्ष उस भाव में हो और मनुष्यपना से, से उठा है तो, तो, तो उसमें कहा संन्यासी तो पना क्या कुछ में उस भाव से ऊपर उठा हुआ है तो जहां भूख लगे जैसा हो तो ला के दे हाँ तुम कौन सी जाति के हो पार्टी की हो सब कुछ न कुछ भाव जहां जैसा प्रारंभ तो सामने आया परीक्षा के द्वारा आया ले लेता है कामानी इच्छा के अनुसार भोजन लेने वाला अन्न लेने वाला और कामरूपी लोग बोले महाराज हमारी बहु बेटियां हैं हम नंगे धरंगे मत चलो वो मानेगा उसको कोई परवाह नहीं कामरूपी अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला होता है कभी कपड़ा पहन लेता है कभी नहीं पहनता है उसकी इच्छा कोई लोग बोले उसका परवाह नहीं रखता जब तक शरीर में तादाद में हमारा होता है तब तक तो लो, लोकापवाद से हमें डर होता है तो काम रूपी कहा जब इच्छा हो कपड़ा खोल के चल देगा जब इच्छा हो पहन लेगा लोकापवाद आदि का कोई मतलब नहीं होगा काम रूपी काम है ना माने की इच्छाया रूप है ऐसा वाला होता माने दूसरे के क्या कहेगा करके चलने वाला नहीं होता स्वतंत्र होता है ये कहना चाहते अपने इच्छा के दिनों की चलता है संचरती एक अचर उचर मुनि अकेला चलने वाले को एक अचर बोलते हैं एक अचरती एक अचरा चर, अकेला घूमता है कोई झुंड के साथ नहीं घूमता मैं मंडलेश्वर हूँ इतना मेरे पास महात्मा का है उसका कोई मतलब नहीं मंडलेश्वर की स्थिति एक अलग चीज है और ऐसे साधक की स्थिति एक अलग चीज है ये अपने मस्ती में है तो अलग चीज है ये किंतु इसके सामने मंडलेश्वर कुछ नहीं होता तो एक व्यवहार में है ये मंडलेश्वर जो व्यवहार में व्यावहारिक जगत में है परमार्थ में मंडलेश्वर होता नहीं जो भी हो शंकराचार्य हो मंडलेश्वर हो एक व्यवस्था व्यवस्था के लोक व्यवस्था व्यवहार में है तो कहते हैं सामान्य कामरूपी अपने इच्छा के अनुकूल अन्न लेने वाला होता है किसी की डर डरता नहीं और कामरूपी अपनी इच्छा के अनुसार शरीर का बर्ताव रखता है चाहे वस्त्र पहन लेता है चाहे त्याग देता है उसके जैसी इच्छा होगी वैसे कर लेता है किसी से करने वाला नहीं होता स्वतंत्र होता है, है संचर भी एक चरोगचरगुनी चर होता है वो अकेला भी चरण करता है साथ तो ही लेकर के नहीं चलता अकेले नहीं चलता है स्वात्मा एव सदातुष्ट कहते हैं स्वात्मा नहीं बहुत सदातुष्ट है आत्मा से ही हमेशा उसकी तृप्ति है विषय की इच्छा नहीं होती उसकी अपनी आत्मा से ही उसकी तृप्ति है सदातुष्ट है स्वयं सर्वात्मना स्थित और वो स्वयं सर्वरूप से स्थित है अब मैं नहीं मानता कि मैं ये वो हूं वो वो है ऐसा भेद दृष्टि खत्म है समाप्त है उसकी वो तो सर्वरूप से स्थित है कहते हैं देखो तो प्रारब्ध जैसा हो, होता तो प्रारब्ध के अधीन आप चाहे कितनी भी प्रवृत्ति करना चाहें आपाधापी करें कि जो तो मिलेगा तो उतना ही मिलेगा जो तो आपका प्रारब्ध होगा उससे अधिक नहीं मिलता बड़े बड़े पुरुषार्थ फेल दिखाई दिया है ऐसी स्थिति है मिलेगा प्रारब्ध अब कुछ भी नहीं आपकी प्रवृत्ति न हो कम ऐसी स्थिति में तब भी प्रारब्ध होगा तो कि किसी निमित्त से आपको वो आ जाएगा निमित्त कोई बनेगा आ जाएगा वो वस्तु तो आपको मिल जाती महात्मा लोग कोई काम धाम नहीं करते तब भी तो जीवन तो चलता ही होगा प्रारब्ध ऐसी चीज है कहें न कहें कौन सा प्रेरणा भगवान कहाँ प्रेरणा कर देता है किसी के मन में ऐसा उदय होगा और वो संत बैठे हैं कुछ दू क्या कुछ करूं भगवान भी आगे नहीं बोलते भगवान तो अंदर आम ये भीतर है प्रेरक हो जाते हैं प्रेरणा होने पर वो घूम फिर करके आपके पास स्वस्थ पहुंच जाते प्रारब्ध भोगता है तो प्रारब्ध भोग में ऐसा कैसा जैसा प्रारब्ध होगा तलेगा नहीं उस ढंग से होगा किंतु अपने को असंगता में पहुंचाया हुआ है तो प्रारब्ध कैसा कैसा प्रारब्ध भोग सकता है वो कहते हैं क्विन्मूढ़ो विद्वान क्वचिदि महाराज विभव वचित क्विद्रा सौम्य क्वचिद जगराचारकि क्वचि पात्री भूप क्वचिदमत क्वाप्यदिता शरस्ते सतत परमानंद नंदसुखि क्वचिमूढ़ो तो विद्वान्विदि महाराज विभव क्विद्रा सौम्य क्वचिद जगराचारकि जगरा क्वचि पात्री भूप क्वचिदमत चरत एवं परमान hey hmm. देखो प्रारब्ध शरीर का है आत्मा का नहीं है शरीर का प्रारब्ध है प्रारब्ध भोग शरीर का है वो उसका जैसा प्रारब्ध आएगा वो भोगता रहेगा किंतु तो आत्मा निरंतर सतत परमानंद सुखित प्राज्ञ चरण वो तो जो प्राज्ञ है प्रज्ञा जिसके पास हो उसको प्राज्ञ बोलते हैं विवेकी प्रज्ञा अस्थिति प्राज्ञ जिसके विवेक जागृत हो जाए तब उसको प्राज्ञ उपाधि देते हैं प्राज्ञ विश्वविद्यालय आदि में उपाधि देते हैं माना विवेकी को प्राज्ञ बोलते हैं प्रज्ञा माने बुद्धि तो है बुद्धि जब विकसित हो जाए तो उसका नाम होता है प्राज्ञा वो जो प्राज्ञ है अपना काम कर लिया शरीर से अपने को ऊपर उठाया हुआ है जिस व्यक्ति में वो चरती एवं प्राज्ञा सतत परमानंद सुखित का निरंतर परमानंद के द्वारा ही सुखी है आत्मा आत्म, आत्मानंद से ही सुखी है और विषय से सुखी नहीं अपने आप में संतुष्ट है किंतु शरीर की स्थिति ऐसी ऐसी, ऐसी उसकी होती है प्रारब्ध जैसा होगा वैसा होता है यह नहीं कि हमेशा कितने बड़े संत हैं करके मालाई पहना दें लोग ऐसा हैं कभी निंदा के पात्र बनेगा कहीं ऐसे समाज बहुत बड़ा है अपने अपने दृष्टि से देखता है आप किसी स्थान विशेष में जाएंगे बड़ा सम्मान के पात्र बनेंगे किसी स्थान विशेष में पहुंचेंगे पत्थर भी मारेंगे गाली भी देंगे समाज बहुत बड़ा है समाज में हर तरह के व्यक्ति मिलेंगे तो कहते हैं क्वचित मूढ़ो विद्वान कहें तो वो मूढ़ पागल जैसा होकर किसी चरण कर रहा उस उसके शरीर की स्थिति देखने पर लगता है पागल किंतु हो सभाष में है वो सतत परमानंद सुखिता है निरंतर वो आत्मानंद में सुखी है वो व्यक्ति किंतु लोगों के दृष्टि में पागल दिखाई देता है जो आत्मदत्ता पुरुष कहीं ऐसी स्थिति होती है सर्वत्र नहीं क्वचिन मूड हो विद्वान वो विद्वान जो आत्मदत्ता है कहीं मूड मैंने पागल स्थिति में देता है लोग कहते हैं पागल पत्थर मारो कोचित अभी महाराज अभिभव कहीं ऐसी भी स्थिति होती है प्रारब्ध है घूमते गांव घामते गए बहुत बड़े सेठ मिल गए घर में ले गए और बड़े पलंग में बिछा बैठा दिया उनको अच्छा भोजन पानी महाराज के समान वैभव वाले भी हो जाते हैं कभी वो जो संत महात्मा है जैसे राजा का जो वैभव उसके समान वैभव राजा ने उनको पकड़ के लिए गए महाराज चलो हमारे घर में बुला दिया पहुंचाए अपने सिंहासन में बैठा दिए पूजा किए तो महाराज का वैभव उनके पास होता है कहीं जिस कहीं तो पत्थर मिलता है मूड पागल आ गया पागल गए कहीं ऐसा भी होता है उनको वो चिन्ह मूड हो विद्वान क्योंकि ये उसके प्रारब्ध कैसा चलता है लोगों की दृष्टि से जैसी दृष्टि बनती है वो उसके साथ वैसे बर्ताव करते हैं लोग सब तो पहचानते रहे नहात्मा है पहचानते नहीं ये, ये धरती का बोझ है कमा करके खा नहीं सकता है ऐसे कहने वाले भी बहुत है अभी कोई मांगे खा रहा है भाई इतना हदसा करता है वो तो भारत गरीब हो गया इसलिए गरीब हो गया सारे दिगमंगे हो गए और तो सुनना पड़ेगा आपको सर्वत्र सम्मान भी मिले ऐसा नहीं बता। माने वो आपका प्रारब्ध ही है वो ऐसा कुछ बुरा कर्म था जो उसके मुख से आपके लिए दुख पहुंचाया होगा या जैसा भी होगा है आप बे प्रारब्ध है क्वचिन मूढ़ हो विद्वान हो जो विवेकी है आत्मदत्ता पुरुष कहीं तो मूर्ख के रूप में पाया जाता है क्वचित अभी महाराज अभी बाबा कहीं वही महाराज का ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसको ऐसी भी स्थिति आ जाती है और क्वचित भ्रांत कहीं पागल के समान हो जाता है वो लो लोग पत्थर मारेंगे उसको देख करके ऐसी भी स्थिति होती है कहीं सौम्य होता है बड़ा सबको प्यारा लगने वाला होता है किसी देश विशेष में पहुंच जाए गांव में पहुंच जाए महात्मा जी आ गए महात्मा सब प्यार भी करेंगे ऐसा भी होता है सौम्य भी होता है कभी और कुछ चीज अजगरा चार करीता कभी कभी ऐसी स्थिति में बैठ गया तो बैठ गया चलता नहीं है अजगर वृत्ति में बैठ जाता है वो अजगर वृत्ति भी होती है महात्मा होती माने कोई लाके यहीं पहुंचा दिया खाया अजगर वृत्ति कभी ऐसी भी स्थिति होती है उसकी जीवन में क्वचित दिख्षित अजगर आचार कविता माने कवि अजगर के आचरण से युक्त होता है ऐसी स्थिति है और क्वचित पात्री भूत कहीं सम्मान के पात्र बन जाता है सत्कार के पात्र बनता है कहें और क्वचित अवमत कहीं अपमान के पात्र भी बनता है अवमत माने अपमान निंदा भी करते हैं खूब लोग जम करके ये नहीं कि आपको प्रशंसा करने वाले मिल जाए क्वचित अवमत अपमान के भी शिकार बनता है कहीं कहीं और के विदिता कहीं अविदित अवस्था में रहता है पता ही नहीं कौन है क्या है पता ही नहीं ऐसी स्थिति में होता है, अविदित अवस्था जानते ही नहीं लोग क्या है कैसा है करते इस प्रकार से मैंने इस तरह से चरती एवं प्राज्ञा इस धरती पर विचारण करता है उत्तराग्य विवेक किंतु ये सब कुछ भोग उसके जो प्रारब्ध ला रहे हैं, माने शरीर भोग भोग रहा है किंतु महाराज के विभक्त आते समय में भी चाहे अपमान करते समय में उसके मन एक रस है उसके मन में फर्क नहीं पड़ता क्यों ये दोनों को मानता ही नहीं है वो नीचे की स्थिति व ऊपर की स्थिति में सतत परमानंद सूचिता है वो वह तो आत्मचिंतन में डूबा हुआ है उसको पता ही नहीं किसने सम्मान किया किसने अपमान किया उसको पता ही नहीं होता हाँ। कि एक होना हो समभाव बरतना हो समभाव बरतने के लिए आत्मा का अति पहुंचना पड़ेगा तभी समभाव होगा निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्मात ब्रह्मे स्थित गीता के, के पंचम आया कुछ भगवान का एक नाम सम नाम है निर्दोष को सम बोलते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्मा ब्रह्म सम हाँ। उसका नाम है तो उसमें स्थित हो जाएंगे तो शाम भाव आ जाए क्यों उस काल में ऐके बुद्धि है तो ये समता बाकी शरीर रहते रहते समता लाना किसी वर्ष की बात आएगी भेदभाव रहेगा ही रहेगा जब तक शरीर बुद्धि में है व्यक्ति वो तो समता समता करके आपको उल्लू बनाते हैं किसने भी बनाते हैं क्योंकि तो समता लाना संभव नहीं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए समता शब्द का प्रयोग करते हैं जब तक शरीर भाव में व्यक्ति बैठा हो वहां समता लाना संभव नहीं अगर समता लानी हो तो शरीर वहां ऊपर उठी है वो सम माने परमात्मा ही है वो सम सब समझने का सब एक ही रूप में होते हैं वो एक ही होता है सम हो गया वहां जब तक शरीर में है शरीर बुद्धि में है शरीर बुद्धि में जब तक होगा सम होना संभव है संभव ऐसा आगे तो सतत परमानंद सुखी टका निरंतर परमानंद के द्वारा ही वो सुखी है वो बाकी विषयों के द्वारा सुखी दुखी नहीं है वो ऐसे करके विचरण करता है जब तक प्रारब्ध है उस धरती पर विचरण करता है ऐसा निर्धनों सदा तुष्टोप्य सहायो महाबल निृप्तों भुंजानोप्य समर्शन निर्धन की सदा तुष्टोप्य सहायो महाबल नित्य तृप्तोंप्य भुंजानोप्य समर्शन उसके पास कोई धन नहीं होता लौकिक धन कुछ भी नहीं है उसी जो ब्रह्मवत्ता व्यक्ति के पास लौकिक धन कुछ भी निर्धनों की सदा पुस्तक रहते हैं फिर भी निरंतर संतोष है उसको उसको असंतोष नहीं क्या होगा अब धन मेरे पास है नहीं अब क्या होगा कोई चिंता नहीं बड़ी उसमें होता है निर्धनों की सदा सदातुष्ट धन कुछ भी नहीं है फिर भी संतुष्ट है वो क्यों संतुष्ट है वो आत्मानंद में स्थित है और असहायों की महाबल कोई उसके सहयोगी कोई नहीं अकेला है वो फिर भी महाबलशाली है वो ऐसी विरोधाभास महाबलवान है वो और नित्य तृप्तों के भुंजानो न खाता हुआ भी तृप्त होता है वो अभुंजानो भी नित्य तृप्त और आत्मा ऐसा है खाता नहीं तृप्त त्रिक्त, है आत्मा आत्माभाव भी असम अति समर्सम यद्यपि लोग व्यवहार के समय में कुछ भेदभाव तो रह जा ही रहेगा कुछ रहेगा किन्तु फिर भी कैसा असम अति समर्सन समदर्शन है सर्वत्र एक दृष्टि होती है माने ब्रह्म दर्शन करता है माने समदर्शन में ये आएगा इसमें जो तत्व है इसमें क्या तत्व है दो तत्व है जल तत्व और चेतन तत्व और इसमें भी वही दो तत्व है माने समदर्शन देखने की इस ढंग से भी देखे तब भी कोई समदर्शन की संभावना है मैं ब्राह्मण हूं और ये सूत्र है ऐसी भाव आने पर कभी समदर्शन होना संभव नहीं जो वास्तविकता जो वस्तु है वो देखे तब समर्शन होगा तो कहते हैं असम समदर्शन व्यवहार में विषम होने पर भी समदर्शन होता है वो ब्रह्म दसम में समदर्शन है ऐसी स्थिति है कहा अपी कर्वन्न कर्बान सा भोक्ता फल भोग्यपि शरीप्य शरी सोन कच्चाता फलभोग्यपीप्य शरी सोग लोक दृष्टि से कुछ कर्म करता है वो चलता फिरता है कुछ इधर उधर अच्छा बुरा कोई भी उससे होता है कर्म करता है लोक दृष्टि से कुरबन अभी हु, करता हुआ भी अपरबान वास्तव में करता नहीं होता है अभी अपरबान करता हुआ भी न करने वाला होता है वो क्यों अहंकार आई नहीं शरीर में जो तो शरीर के अहंकार से युक्त तो होता है ना वही करने वाला होता है फल भोगने वाला भी होता है शरीर के अहंकार से ऊपर की स्थिति में है तो शरीर से कोई कर्म होता भी है तो वो उसमें कोई लेमान होना नहीं है कुर्वन अभी अक्रबान हाँ, करते हुए भी न करने वाला होता है माने अहंकार पूर्वक जो होता है वो करने वाले में आता है और अहंकार रही तो होता है वो होता है उससे कर्म जैसे पत्ता भी चलता आप भी चलते हैं दोनों में बड़ा अंकर है वो चलने का फल आपको मिलेगा और पत्ते को नहीं मिलेगा क्यों कुछ न अहम भाव नहीं है, मैं चलता हूं करके और आपकी प्रवृत्ति होगी अहम भाव के ऊपर जिसमें भेद होगा तो कुरबन तो अभी अकुर्बाना कुछ कर्म तो कुछ होगा ही जब तक शरीर है कुछ ना कुछ कर्म होगा सुबह हाँ। सुख करती होगी अकुर्बान रहता है और अभोक्ता फलभोग्य भी कहते हैं अभोक्ता फलभोगी अभी फलभोग लोगों के दृष्टि में खाता पीता होता होता फलभोगी होता हुआ भी अभोक्ता अभोक्ता नहीं होता है क्यों अहंकार युक्त नहीं होता हुआ इसकी प्रति फलभोगी अभी खाता पीता होता हो भी वह अभोक्ता होता है शरीर दृष्टि से खाता पीता है तो भोक्ता बनेगा शरीर भाव से ऊपर जब जीवन होता वह अभोक्ता होता है शरीर अपी अशरीरी ऐसा लोगों के दृष्टि में शरीर वाला है मां आत्मा जी हैं बैठे हैं शरीर वाला दिखाई देता दिखा है फिर भी वो अशरीरी है अपने दृष्टि में शरीर से ऊपर की स्थिति उसकी अन्य लोगों के दृष्टि में शरीरी है वो शरीर वाला है किंतु अपने दृष्टि में अशरीरी है खास कर शरीर अभी शरीर वाला होता हुआ भी लोगों के दृष्टि में तो शरीर वाला है महात्मा जी बैठे हैं अभी ऐसा बोलते हैं महात्मा माने शरीर को ही महात्मा मानते हैं लोग अच्छा है शरीर को कम से कम सेवा कर रहे हैं अच्छी बात है नहीं तो आप मुश्किल हो जाए अगर वास्तव में उनको पता लगे ना महात्मा और कोई चीज है तो ये सेवा बंद कर देते हैं अच्छा है, इनको ऐसे रहना चाहिए तो शरीर ही अभी अशरीरी ऐसा कहते हैं शरीर होता हुआ शरीर वाला होता हुआ अभी अशरीरी है ये क्यों अहंकार नहीं है इसमें परिचिन्नों की सर्वगाह कहें लोगों के दृष्टि में जितना लंबा चौड़ा शरीर हमारा होगा उतने महात्मा जी का भी शरीर होगा परिचिन्न है हमारे शरीर से कोई महात्मा बनने के बाद दस बीस फुट ऊंचे तो नहीं होते हैं और दस बीस फुट चौड़े भी नहीं होते हैं परिछिन्न नहीं होता है शरीर लोगों की दृष्टि में जैसे हमारा शरीर वैसे महात्मा जी का शरीर परिचिन्न है कोई फुट साफ फुट जैसा है कि तो परिचन्नों की सर्वगाह लोगों की दृष्टि में परिचिन्न है महात्मा जी इतने लंबे होते हैं किन्तु उसकी दृष्टि में सर्व, सर्व सर्वगा है व्यापक है तो। शरीर से ऊपर उठा हुआ लोगों के दृष्टि में तो परिचय नहीं है वो महात्मा जी यही तो है यही बोलते हैं किंतु वो सर्वगा होता है व्यापक होता है तो शरीर भाव से उसकी स्थिति उपड़ती होती है प्रिया पृशतस्तथ शुभासुभे सदा ब्रह्मविद्वि प्रिय प्रिय न पृषत तथ सुरम सदा संतम अगर महात्मा बनना है या तो पहले बनना ही नहीं था बनना है तो यही होना है निरंतर असरित भाव में रहना होगा मैं शरीर आदि नहीं हूँ यही महात्मा का कर्तव्य यही पहुंचना काम है इस पिंड से थोड़ा ऊपर उठना होगा विवेक आपके पास है विवेक के द्वारा विवेक आप ही पास है अशरीरम सदासतम निरंतर वो कैसा है असरीर भाव में है वो देव शरीर से ऊपर है स्थिति में होने से इम ब्रह्म विदम ये जो ब्रह्मवेद्या है तो इसको क्योंकि शरीर के भाव स्थिति से ऊपर है मैं ब्राह्मण हूं पुरुष हूं स्त्री हूं यह भाव नहीं होता उसका अन्य के दृष्टि में जो भी बोलते हैं ब्राह्मण बोलते हैं पुरुष बोलते हैं स्त्री बोलते हैं बालक बूढ़ो जो बोलते हैं उसके मनोभाव कभी नहीं बोलता है कि मैं बूढ़ा हूं या जवान हूं क्यों मई को वहां से अपने आप को उसने हटा चुका है धारात में हटा के बैठा हुआ है तो असरीर अवस्था होती है उसकी शरीर में रहते हुए भी अशरीर अवस्था होती है उसकी अशरीरम सदासपम निरंतर असरीर भाव में रहने वाला इमाम ब्रह्मविदम खुचित ये जो तो ब्रह्मविद्या है उसको कहीं भी प्रिया प्रिया सुख दुख का पर्श नहीं होता प्रिया माने सुख अप्रिय माने दुख सुख दुख छूते ही नहीं विषय सुख और विषय जन्य दुख सुते ही नहीं अशरीरम वावसंतम प्रिया प्रिय न पृषतः ऐसा कहा हुआ छाणो भी छादो भी और जब तक शरीर होगा शरीर भाव होगा तब तक प्रिया प्रियो अपहत नाश्ति ऐसा आया है माने सुख दुख के एक ना एक चक्कर रहेगा या सुख के या दुख के, दो, दो पल्ले हैं एक ना एक पल्ले में आप रहेंगे कुछ क्षण आप सुख है तो सुखी है तो कुछ क्षण दुखी है पूरे समय ऐसे काटते रहते हैं दिन और रात जैसे दिन के बाद रात रात के बाद दिन आपके हमारे जीवन में भी सूखा है फिर दुख फिर सुख फिर दु चलता रहता है दुख भी हमेशा नहीं रहता जो आया हुआ दुख निमित्त चला जाता है वो भी हट जाता है और सुख भी हमेशा नहीं रहता तो जब तक शरीर अवस्था में देखती है मैंने शरीर में तादाद में लेकर के बैठा हुआ है तब तक ये प्रिया प्रिय के विनाश नहीं होता है सुख दुःख का विनाश नहीं होता विषयजन्य सुख दुःख की बात दो में से एक रहेगा तीसरी तो अवस्था आपकी होनी नहीं है शरीर भाव में रहते सुखी अवस्था या दुखी अवस्था दो ही है आपके पास तो तीसरे तो चाह ही नहीं आपके पास सशरीर अवस्था की बात है ये भाव ये दिन रात जैसे दिन के बाद रात रात के बाद दिन ये चलता है वैसे सुख के बाद दुख तो दुख के बाद सुख फिर दुख फिर सुख ऐसे चलता है हाँ असरीरम भाव संतम प्रिया ये जो प्रिय और अप्रिय हैं लोक दुख ये क्या है जब असरीर भाव में व्यक्ति पहुंचा हुआ वह, होता। वह नहीं छोड़ता वहां कर सकता उसको लौकिक सुख भी नहीं होगा लौकिक दुख भी कोई मरे चाहे जिये कोई उसको कोई मतलब नहीं होता असरीर अवस्था में जाने पर स्तृति बोलते कहा प्रिय प्रिय माने सुख होता है अप्रिय माने दुख यह दोनों का स्पर्श नहीं होता संबंध नहीं होता असरीर भाव में जाने पर श्रुति बोलती है तथा ही वैसे सुबह शुभ उसी को सुभा शुभ कर्म की भी बात वैसे ही है जब तक शरीर भाव में होगा तब तक शुभा शुभ कर्म एक लगा हुआ होगा आपको कुछ न कुछ करेंगे ही या शुभ करेंगे या अशुभ करेंगे कुछ न कुछ, कुछ चलेगा कर्म के बिना रहना संभव नहीं है शरीर भाव में हाँ वही अशरीर भाव में जाने के बाद सुभाषुभ कर्म पुण्य पाप भी कोई फल नहीं दे पाते छू नहीं सकते सुपर्श नहीं कर सकते ऐसा कहा हुआ है ये कहा है। स्थूलासंबंधविमान दुखम च दुखम च शुभाशु विद्वस्त बंद से सलात्मो मुने शुभं वाप्य शुभम फलम बा संबविमान सुखम च दुखम च कुतः सदात्मन मुने शुभं वाप्यशुभम फलम व्यो येषु शुभासुक तक कृपय जब तक स्थूलादि संबंध है स्थूल शरीर आदि के साथ जब तक संबंध होगा आत्मा का तब तक उस आत्मा में सुख दुख होता है सुभासुख कर्म होते हैं मेरा कहता है स्थलादि संबंध बतो अभिमान स्थलादि शरीर का जिसमें संबंध है मैं एक मनुष्य हूं ये भाव है स्थूल शरीर के साथ संबंध है तभी बोलता है मैं पुरुष हूं हु, स्त्री हूं बालक हूं बूढ़ा हूं जवान हूँ शरीर के साथ संबंध के बिना ये बोल नहीं पाता आत्मा न बूढ़ा है न जवान है न बालक है न पुरुष है न स्त्री है तो चेतन तत्व है किंतु शरीर में चिक्टन है तभी एक शब्द प्रयोग करता है मैंने थोड़ा आदि शरीर के साथ में संबंध जिसका होगा मैं मनुष्य हूँ जो बोल रहा हूँ उसी के लिए अभिमानी न मैंने देहाभिमानी जो होगा थोड़ा आदि शरीर के साथ जिसका संबंध है और अभिमान है किसका शरीर का अभिमान मैं एक मनुष्य हूँ ऐसा अभिमान है ऐसे अभिमानी को सुखम तो दुखम तो सुभाषुभेदा करें सुख दुख उसी को मिलता है विषय सुख दुख दुःख जन्म सुख दुख और सुभाषुभ कर्म भी उसी में होते हैं परस करते हैं सुते हैं संबंध कर रखते हैं तो सुख से बाहर भी नहीं होगा दुख से बाहर भी नहीं होगा सुभाषुभ कर्म से बाहर भी नहीं होगा शरीर आदि के साथ जब तक संबंध है तब तक माने सुख दुख के शिकार बनना अथवा सुभाषुभ कर्म के धंधे में आना तब तक है जब तक शरीर भाव में व्यक्ति होता है बूलादि शरीर के साथ जब तक संबंध है और देहाभिमान जब तक है मैं एक मनुष्य हूँ पुरुष हूँ कर्म सुख तभी दुखी क्यों कहते हैं आगे विद्वस्त बंदस्य सदात्मरो मुनि है एक ऐसा मुनि है मननाथ मुनि मुनि शब्द तो बहुत बड़ी उपाधि है छोटी उपाधि मुन है ये एक बाहर के विषयों को भूल करके भीतर के तरफ जो रिसर्च करते जा रहा है उस व्यक्ति को मुनि कहते मननाथ मुनि जो मननशील व्यक्ति होगा उसको मुनि कहते जो ब्रमलता भीतर के वो मुनि उस मुनि का विद्वस्त बंधस्य विद्वस्त हो गया बंधन जिसका शरीर आदि से संबंध टूटा हुआ जिसका नहीं हम कहते हैं मैं मनुष्य हूं हमारी ऐसी बनी हुई है उस महापुरुष की स्थिति होती है ना हम मनुष्य हो न सदेव उसकी स्थिति ऐसी माने ये हो कहते नहीं ये हो कहते नहीं वो नकार करते करते करते नीति नीति के द्वारा नशे विवाद ये निशन के अग्रि रूप से वहां प्रसिद्ध वो विध्वस्त बंधस सदात्मो बने जो जिस मुनि का सारा बंधन नष्ट हो गया है मैंने देहाभिमान नहीं है मैं पुरुष हूं स्त्री हूं अमुक ये भाव है ही नहीं ऐसी स्थिति में है सदा आत्मा में स्थित जो मुनि है उसका पुतः शुभम बापी अशुभम फलम का उसके लिए कहा शुभ कर्म होगा कहाँ अशुभ कर्म होगा शुभाशुभ कर्म जब तक देह के साथ चिंतन है तब तक होता है और उसका फल जो सुख दुख होना है वो भी तब तक है जब तक शरीर में अभिमान है खुलाद शरीर के साथ संबंध है तब तक वहां व्यावहारिक सत्ता में है ये जो व्यक्ति व्यावहारिक सत्ता से ऊपर उठा हुआ है वहां ना सुवासु कर्म है ना उसका फल सुखदूख है वहां नहीं हो सकता जब तक व्यावहारिक सत्ता में जीवन है जब तक रखता है व्यक्ति मैं एक मनुष्य हूं में होता है तब तक सुभाषुभ कर्म भी होगा उसका सुभाषुभ कर्म करेगा तो उसका फल सुख दुख भी होगा भोगने पड़ेगा अगर व्यावहारिक सत्ता से उठा हुआ है अपने विवेक बुद्धि के द्वारा पारमार्थिक सत्ता में ये भी पहुंचा हुआ है अहम ब्रह्माष्टमी इसमें भी पहुंचा है तो वहां न सुभाषुभ कर्म हो पाएगा न उसका फल सुख दुखी होगा होगा वहां संभव तमसाग्रस्तनाथ तो तमसग्रस्त भ्रंत हांधेभ्यो विम्म वन्मूढ़ा ये जो पागल लोग है उस एक आत्मविता पुरुष को कहते हैं महात्मा जी की तो हमारे जैसे खाते पीते हैं रहते हैं शरीर उनका है, भी शरीर है शरीर वाले हैं महात्मा ऐसा मानते महात्मा वाले जीवन मुक्त पुरुष की बात ही किन्तु ये मूर्ख लोग समझते नहीं है कहते कैसे जैसे सूर्य तो ग्रस्त होता ही नहीं है किंतु ग्रहण से ग्रसित तो हो गया सूर्य बोल देते समा अंधेरा हो जाता ग्रहण का वही कम है ग्रहण राहु तमसा ग्रस्तवद भाना जो अंधेरा हो जाता है जो ग्रहण लगता है जब ग्रहण लगना बोलते हैं तो क्या बोलते हैं ग्रस्तवद भाना ग्रसित हो जाए हो गया सूर्य ग्रसित हो गया ऐसा हमें हमारी बुद्धि बोलती है ऐसा भान होता है कि सूर्य ग्रसित हो गया राहु खा रहा है सूर्य को ऐसा लगता है ऐसा भान होना चाहिए अग्रस्त होती रही वास्तव में सूर्य ग्रसित हुआ नहीं हो सूर्य खाया नहीं जाता अगर राहुल ने एक क्षण पहले खाया तो पूरा खाया हुआ देखता है और दूसरे क्षण में पूरा कैसे होना उसमें खाया हुआ को कैसे तोड़ेगा भीतर चला गया कुछ कुछ टुकड़ा बचा उतने ही टुकड़ा होना चाहिए बाद में ऐसा होता है क्या तमसाग्रस्तपद भाना उसका मुंह होता है राहु का केतु का नहीं होता है राहू का मुख होता है वीर को राहु कहते हैं दल को केतु बोलते हैं गुजरत मुख तो है तो तमसाग्रस्तपद भाना ऐसा लगता है सामान्य जनों को लगता है कि आधे रे ने मैंने राहु ने जा करके ग्रस लिया ऐसा लगता है खा लिया ऐसा लगता है लगना अलग है होना अलग है होता नहीं वहां ऐसे भान होने से ज्ञान होने से अग्रस्त भी लगे वास्तव में ग्रसित नहीं होता है रज्जु सूर्य होने पर भी जान ही ग्रस्त इतनी उच्च उस काल में सूर्य ग्रस्त हो गया ऐसा लोगों के द्वारा कहा जाता है वास्तव में उसके जो तात्पर्य समझते ही नहीं लोग जैसा दिखाई पड़ा वैसे बोल देते हैं दिखने तो रज्जु में सर तो दिखता है तो होता ही कि नहीं होता वो हो। दिखना तो अलग है तो यहां से जैसे दिखाई पड़ा वैसे बोल देते हैं देखो राहुल खा गया सूर्य को खा गया वास्तव में खाता नहीं है अग्रस्त कि रवि अग्रस्त होने पर भी रवि को तो लोग ऐसा बोलते हैं ग्रस्त ही उच्च है सूर्य ग्रसित हो गया राहु से ऐसा बोलते हैं ये सामान्य जन सामने वस्तु स्थिति कुछ और है वहां जैसे दृष्टि वैसे बोल रहा है, जैसा कहा जाता है ये क्यों कहा जाता है भ्रांतिया वस्तुस्थिति से नहीं भ्रांति से बोला लोगों ने भ्रम ज्ञान उनको राहु सूर्य को खा जाता है करके तो बोलते तो जो बोलते हैं उस काल में सस्ता ज्ञान नहीं उनके पास लोग जो बोलते हैं राम क्या अज्ञातवा वस्तु लक्षण वस्तु के स्वरूप को न जान करके ऐसा बोल रहे हैं वस्तु का स्वरूप कैसा है सूर्य ऐसा प्रकाश पुंज है उसको कोई खा सकेगा वस्तु स्वरूप को न जान करके वस्तु स्वरूप तो वहां सूर्य एक प्रकाश का पुंज है वो उसको कोई खाना भक्षण करना किसी के ताकत है क्या वस्तु स्वरूप को न जानते हुए लोग ऐसा बोलते हैं राहुल ने सूर्य को खा दिया परसों होने वाला है ऐसा बोलते हैं परसों को है? <laughs> ऐसा बोलते हैं जैसा यह है ये दृष्टान्त है कि अब यहां घटाना है इसी प्रकार इसी प्रकार तदवद उसी प्रकार माने आरोप करते हैं लोग अग्रसित सूर्य को ग्रसित मान लेते हैं वास्तव में राहुल सूर्य को खा नहीं सकता फिर भी लोग बोलते तो जाता है क्या करें मैंने विवेक दृष्टि से नहीं बोला है ऐसे जैसा देखा वैसे स्वाभाविक दृष्टि में बोलते हैं एक विवेक दृष्टि होती है स्वाभाविक दृष्टि जो हमें मुख में आए वो बोल देना जैसा समझे वैसे मान लेना ये सब क्या है ये स्वाभाविक दृष्टि और शास्त्रीय ढंग से कशी हुई दृष्टि को विवेक दृष्टि देख मनमाना ढंग से बोल देते हैं सूर्य को खा गया देखो राहु खा गया ऐसा बोलते हैं वास्तव में खाया नहीं होता वहां वस्तुस्थिति कुछ और है तो तेज पुन है उसको क्या खाएगा और खाया होता तो दूसरे से अंदर सूर्य खत्म हो जाना चाहिए फिर कहा आएगा बाद में कहां से आए सूर्य कभी खरास होता है तो पूरे सूर्य खत्म हो जाता है खंडग्रास में आधा टुकड़ा अब आधा ही टुकड़ा रहना चाहिए यदि खाया है तो आधी रोटी आपने खा, खा दिया अब आधी वो तो रोटी कितनी रहेगी अब तो वहां ऐसा होता है क्या नहीं होता है। कुछ क्षण के लिए ऐसा दिखता बाद में सूर्य जो तो हुए खाया हुआ है कुछ नहीं है वस्तुस्थिति कुछ और है वो किंतु लोगों की दृष्टि ऐसी हो जाती है स्वाभाविक दृष्टि लोग बोलते हैं ऐसा देख खा गया तमसाग्रस्त बधाना ऐसे भान हो रहा को अंधेरे से मैंने राहुल ने घेर लिया ऐसा लगता है इसलिए लोग बोलते हैं अग्रस्त होती रवि यद्यपि सूर्य ग्रसित नहीं हुआ है रवि ज्ञानिक ग्रस्त इस उच्चते भ्रांत्या लोग भ्रांति से पागल पने से बोल देते हैं सूर्य ग्रसित हो गया कहा जाता है क्यों कहते हैं अज्ञातवा वस्तु लक्षण सूर्य वहां वस्तु सूर्य है उसके स्वरूप समझाई नहीं इन्होंने न समझ करके बोल देते हैं सूर्य, गया। सूर्य खा गया सूर्य को खा गया राहुल माना ये बात है वस्तु स्थिति कुछ और है ठीक इसी प्रकार यहां भी एक महात्मा को देख करके लोग जो बोलते हैं देखो महात्मा जी जा रहे हैं महात्मा जी आ रहे हैं बिल्कुल खुशी बात है वो जो महात्मा है वो न जाता है न आता है महात्मा माए जीवन मुक्ति अवस्था के जो आत्माकार वृत्ति में बैठा हुआ आत्मा वो महात्मा वो जाता है न आता है न खाता है न पीता है लोग सारे आरोप करते हैं उसके मैंने शरीर भाव से ऊपर स्थिति में जिसका जीवन है वो महात्मा की बात है तदव देहादि वन देहादी बंधन जैसे हम हम एक मनुष्य हैं वैसे महात्मा जी भी मनुष्य हैं ऐसे देहादि जो बंधन है इससे विमुक्तम ब्रह्मवितम जो, जो देहादिबंधन से मुक्त हुआ जो ब्रह्मविता व्यक्ति है देहा से कोई संबंध उसका नहीं देहभाव से ऊपर उठा हुआ है उसके लिए भी ऐसे आरोप करते हैं लोग जैसे सूर्य के ऊपर आरोप करते थे राहुल खा गया वैसे देहादिबंधन से मुक्त है शरीर भाव से ऊपर की स्थिति में जिसका जीवन है ऐसे महात्मा को भी लोग पश्चिंदी देही वनमूढ़ा उसको देही वाला मानते हैं अन्य लोगों के समान मानते हैं इनमें और हमारे में क्या फर्क है हम एक एक भी एक मनुष्य हैं, ये भी एक मनुष्य है ऐसे ही बोलते हैं किंतु मनोभाव उसकी कहां और तेरी कहाँ बात तो ये, है। शरीर में तो क्या फर्क दिखना है? तो पश्चन थी देही वन मूढ़ा वो देह वाले समझते हैं महात्मा जी को देह से वो अतिरिक्त तो होके बैठे हुए हैं किन्तु देह वा, देही वाला मानते हैं माने आत्मा वाला शरीर वाला मानते हैं वो मूढ़ शरीर आभाष दर्शनार्थ क्यों शरीर का जो आभास है ना वो दिख रहा है उनको क्या दिख रहा है शरीर रूपी आभाष दिख रहा है इसलिए वो भी कहते हैं ये एक मनुष्य भी, मनुष्य है ऐसा मानते कहा समय हो गया है ओम पूर्णमरह पूर्णम जन्म पूर्ण पूर्णमे पूर्ण पूर्ण मा पूर्ण ओ श